खांदो्योपनिषद भाष्यार्थ अध्याय पांच द्वितीय प्रश्न का उत्तर पुनरावर्तन का क्रम तस्वुतमेंध्वा पुनर्निवर्तनते यथतमाकाशमाकाशा वायुवायुर्भूमोति धूमो भूवाभ्रम भवती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 संपातम कर्म छवत्स यवत्मण छवत्च चंद्रमंडल उसी वक्षारण अध्वागनते पुनर्वर्तं पुनर्वर्तंत पुनर प्रयोगा पूर्व्य सकृति चंद्रमंडल गता नवृत्ता से सन्नीति गम्यते तस्लोक इष्टादी कर्मो कर्मोपचि चंद्रम गति तय चावर्त अपि तत्रे स्था न लभ्यते स्थित कर्म क्षेत्र स्नेहक्षयादीव प्रदीप से जब तक उस चंद्रलोक के उपभोग के निमित्त कर्म का क्षय होता है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 अतः इस इस्लोक में इष्टादि कर्म करके चंद्रमंडल को प्राप्त होते हैं तथा उनका क्षय होने पर फिर लौट जाते हैं उस समय वहां के स्थिति के निमित्त भूत कर्मों का क्षय हो जाने के कारण उस स्थान पर उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं हो सकता जिस प्रकार की तेल का क्षय हो जाने पर दीपक नहीं ठहर सकता तत्र किमझे न कर्मणा चंद्र मंडल मारूढ़ तर्वस्या क्षय अवरोहती होता है क्या उस सब का होने पर पर वह उससे उतरता है है? अथवा कुछ शेष रह जाने पर ही उतर आता इससे तुम्हें क्या लेना है यदि सर्व क्षय कर्मण चंद्रमंडलस्थ मोक्षत तत्र मोक्ष न तथ आगत से हम शरीरोप भोगादि न संभवति तथा शेषण इत्यादि स्मृति विरोध से यदि सारे ही कर्म का क्षय हो जाता है तो चंद्रमंडल में रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता है और वहाँ रहते हुए ही मोक्ष होता है या नहीं होता इस विचार को रहने भी दिया जाए तो भी वहाँ से आने पर इस्लोक में उसके शरीरोपभोग आदि संभव नहीं हो सकते तथा ततः शेषेण भुक्तावशेषकर्म से जन्म लेता है इत्यादि स्मृति से भी विरोध होता है नन्विष्टा पुरधत्त व्यतिरेके मनुष्यलोक शरीप निवृत्ता कर्माण्य संभव नषाँ चंद्रमंडल उपभोग अथ क्षीण जन्नीत चंद्रमंडलमूढ़स्ताव क्षीणन विरोध शेष शब्द सर्वेश साम, कर्मत्व सामान्या अविरुद्ध सिद्धांत इस मनुष्य लोक में इष्टपूर्त और दत्त इन कर्मों से भिन्न और भी अनेकों शरीरों पर भोग के निमित्त भूत कर्म हो सकते हैं उनका चंद्रमंडल में फलोपभोग भी नहीं होता इसलिए वे अपीर्ण हो ही रहते हैं जिन कर्मों के कारण वह चंद्रमंडल पर आरूढ़ होता है उन्हीं का वहाँ क्षय भी होता है इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं है सब कर्मों का कर्मत्व समान होने के कारण स्मृति में शेष शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए वह भी अविरुद्ध ही है अतएव तथा मोक्ष सी दोषा भाव विरुद्धानेकयोन्युपला कर्मणाम एक जंतोरारंभक संभवात जन्मनि सर्व उपपद्यते न चैकन्मक उपपद्य ब्रम्लादेषकैकोलेकजन्मार्मा स्थावरादिना उत्कर्षे च आरंभकसंभवा गर्भभूता कर्मासंभव संसारापत्ति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 ऐसा बतलाया गया है तथा जो स्थावरादि योनियों को प्राप्त हुए अत्यंत मूढ़ जीव हैं उनके उत्तर उत्कर्ष के भूत कर्मों का आरंभकत्व तो असंभव ही है इसके सिवा कोई कोई ऐसा भी समझने लगेंगे कि गर्भरूप होकर छेड़ हुए जीवों के कोई कर्म न होने के कारण उन्हें संसार की प्राप्ति होना ही असंभव है अतः एक ही जन्म में समस्त कर्मों का उपभोग नहीं हो सकता सर्व स्रयोप मर्देना प्रायेना अत्र कानि यू कैचिदुच्यकर्माश्रयोपमर्देन प्राएन कर्मण जन्मारंभक अचिकर्माणक ठीक कन्मा नोपते मर से सर्वर्मांजक स्वगोचारा व्यंजक प्रदीपवदि तत्सर सर्वात्मक्युग नि सर्वात्मकत्वे सर्वात्मकतावरुद्धवा सर्वात्मर्दन मर्द कसि क्वचिदी व्यक्तिर्वा तथा कर्मण अपि साया नवे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 मधु ब्राह्मण में सबका सर्वात्मकत्व स्वीकार किया गया है अतः सबका सर्वात्मकत्व होने पर देशकाल और निमित्त से अवरुद्ध होने के कारण किसी पदार्थ का सर्वथा नाश अथवा सर्वथा अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती ऐसा ही कर्म और उनके आश्रय के विषय में भी होगा अर्थात उनका भी सर्वथा नाश अथवा सर्वथा आविर्भाव नहीं हो सकता यथा च चूर्वाभूत मनुष्य मयूर मर्कदिंस्कृतने कर्मणा मरकट कर्मण मर्कजन्मार नोपमें तथा कर्म्यप्यन्यजन्म प्राप्ति इति युक्त यदि सर्वा पूर्वजन्मासा वासना उपमृद्यर कर्मणा जन्म न्यारब्धे मरकटस्य मर्क मात्रस्य मातु शाखा जा शाखागमने मातुदलवादिकौशल न प्राप्नोति इह न प्राप्न इहज जन्मन तानजन्मे मर्क मर्कसि तस्यति शक्य वक्त तम विद्या भेद इति तस्माद् कर्मणी समन्वयत पूर्व प्रज्ञा चुते तस्मासना वर्ना शेषकर्मोप मद्ति शेषकर्मसंभव यतव तस्मा शेषेणोपुक्ता कर्मण संसार उपपद्यत न कस्िद्विरोध जिस प्रकार पहले अनुभव किए हुए मनुष्य मयूर एवं वानर जन्मों में संपादित की हुई अनेको विरुद्धवासनाए वानरत्की प्राप्त कराने वाले वानर जन्म के आरंभक कर्म से क्षीण नहीं होती उसी प्रकार अन्य जन्मों की प्राप्ति के निमित्त भूत कर्म भी क्षीण नहीं होते यह ठीक ही है यदि वानर जन्म के निमित्त भूत कर्म से पूर्व जन्मों के अनुभव की समस्त वासनाएं क्षीण हो जाती तो वानर जन्म का आरंभ होने पर तत्काल उत्पन्न हुए वानर को माता के एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते समय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 इसलिए उपयुक्त वे कर्मों से बचे हुए कर्म द्वारा संसार की प्राप्त होना उचित ही है। इस प्रकार कोई विरोध नहीं आता। को यम यथेतम यथागतम निवर्तन्ते व कौन मार्ग है जिसके प्रति ये लौटते हैं इस पर श्रुति यह कहती है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं नु मासेभ्य पितृलोकम पितृलोका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 वायु को प्राप्त होता है इत्यादि रूप से बताई जाती है फिर जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं ऐसा कैसे कहा जा सकता है नई स दोष आकाश प्राप्त तुल्यवाद पृथ्वी प्राप्त से न छात्र यथेतम एवेति नियमो ने प्राप्ते, विधम निवर्तन्ते पुनर निवर्तनते पुनर्वर् इति तु नियमः अतः उपलक्षणार्थ में थेतमिति अतो भौतिक भौतिकमाकाशम ताबत प्रतिपद्यन्ते समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि आकाश की प्राप्ति और पृथ्वी की प्राप्ति ये दोनों दशाओं में समान है इसके सिवा इसमें ऐसा नियम भी नहीं है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटे किसी अन्य प्रकार भी लौट ही सकते हैं नियम तो केवल इतना ही है कि वे फिर लौटते हैं अतः जिस मार से गए थे इत्यादि कथन केवल उपलक्षण मात्र है अतः भौतिक आकाश को तो वे प्राप्त होते ही हैं या चंद्रमंडल शरीरारंभि आप आसनस्तासा तत्रोपनिवृत्ता कर्मण चये विडीयते घृतंस्थान विवाग्नि संयोगे साडीना अंतरिक्षस्था आकाशभूता इव सूक्षमा अंतरक्षा वायु वायुप्रतिषा वायुभूता मुतस्मास्ता सह क्षीणकर्मा वायुभू वायुर्भूँ तह धूमो धूमो मात्र रूपो भवति चंद्रमंडल में जो उनके शरीर का आरंभ करने वाला जल होता है वह वहाँ के उपभोग के पिंड विलीन हो जाता है, है अंतरिक्षस्थ जल विलीन होकर आकाश भूत के समान सूक्ष्म हो जाता है अंतरिक्ष से वायु रूप हो जाता है वह वायु में स्थित होकर वायु रूप हुआ इधर उधर ले जाया जाता है तथा उसके ही साथ जिसके कर्म क्षीण हो गए हैं वह जीव वायु रूप हो जाता है वायु होकर वह उस जल के सहित ही धूम हो जाता है तथा धूम होकर अभ्र जल रूप हो जाता है अभ्रम भुत्वा मेघो भक्ति मेघो भूत्वा प्रवर्षति तईह ब्रीहधिपत तिरछा जायते तो वही खलो दुर्नी प्रपन प्रपतरम जो जो यमती जो रेत सिंचती व अभ्र होकर मेघ होता है मेघ होकर बरसता है तब ये जीव इस इस्लोक में धान जव औषधि वनस्पति तील और उड़द आदि होकर उत्पन्न होते हैं इस प्रकार यह निष्कृण निश्चय ही अत्यंत कष्टप्रद है उस अन्न को जो जो भक्षण करता है और जो जो वीर सेचन करता है तद्रोपी वह जीव हो जाता है अभ्रं भूत सेचन समर्थो मेघो भवति मेघो भूत्तेषु प्रदेशे स्वथ प्रवर्षति वर्षारापेण शेषकर्मा पततीह व्रीहिजवा ओषधि वनस्पतिलमाव प्रकार जाये क्षीणकर्माणकवाद बहुवचन निर्देश मेघादेशु पर एक वचन निर्देश अभ्र होकर उसके पश्चात वह वर्षा करने में समर्थ मेघ होता है फिर मेघ होकर ऊंचे स्थानों में वृष्टि करता है अर्थात कर्मों के शेष रहने के कारण वर्षा की धाराओं के रूप में गिर जाता है वह जीव इस श्लोक में धान जौ औषधि वनस्पति तील और उड़द आदि इत्यादि प्रकार से उत्पन्न होते हैं जीवों की अनेकता होने के कारण यहाँ से बहुवचन का निर्देश किया सन्निवेश सहस्राणी वर्ष धारा भी पतिता नाम तस्माद् अत तस्मा दुर्वी प्रपंच प्रपथर दुर्निस्कण दुर्निशिरी तटादक्रोत शोषमी ततः समुद्रम तकरादिभ्यत्रह मकर समुद्राम् विली सम्राफोजलधर आकष्टा पुनर्वधारा भी मेशे शिलातटे वागम्ये पति कदाचि ब्याल मृगा भक्षिताकारा परिवर्तेरन कदाचि अभक्षसु जुष्येर भक्षे स्थावरेशु जाता रेत सिदेहस दुर्लभ एव। बहुत निष्क्रमण क्योंकि वर्षा की धाराओं द्वारा गिरे हुए जीवों के तट पर्वत दुर्ग नदी समुद्र वन एवं मरुस्थल आदि सहस्त्रों स्थान है अतः इन सब कारणों से उनका यह दुर्निष्प्रप्तर दुर्निष्क्रमण अर्थात कष्टमय निस्सरण है क्योंकि जल के प्रवाह द्वारा गिरी तट ले जाते हुए जाए जाते हुए वे जीव नदी को प्राप्त होते हैं और उससे समुद्र को तथा उसके पश्चात मकरादि से खाए जाते हैं और वे भी दूसरों के से भक्षित होते हैं तथा वहां समुद्र में ही यदि मकर के साथ लीन हो गए तो समुद्र के जल के साथ मेघों के आकर्षित होकर फिर वर्षा की धाराओं द्वारा मरुभूमि में तट अथवा अगम्य स्थानों में गिर पड़े रहते हैं कभी सर्प एवं मृगा से पी लिए जाते हैं अथवा अन्य जीवों द्वारा भक्षित होते हैं और वे भी किन्हीं अन्य जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं इस प्रकार वे अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते हैं कभी अभक्षों में उत्पन्न होने पर वे वही सूख जाते हैं पुटनोट इन दोनों स्थानों पर जो जीव के सूखने और नष्ट होने की बात कही है वह वैराग्य वृद्धि के उद्देश्य से सरगुआ व की अतिशय दुख रूप प्रदर्शित करने के लिए है संबंध प्राप्त होना तो कठिन ही है क्योंकि स्थावरों की संख्या बहुत है इसलिए अनुसयी जीव का निष्क्रमण दुखमय ही है अथवा तो भावा द भावाद भावाधु प्रपत्तरम दुर्निगम दुष्पतरि थकारेको लुप्तवादिभा दुष्पृपस्मा दुर्निष्पृपता धृत सिह सधो दुर्निष्पृपतर यस्वरिभ बालस्वर स्थबर्वा भक्षिता अंतराल सिंह अनेकवाद नादान कदाचित कालतालीक्ष तदा रेत सिंह भाव गर्मणो वृत्ति लाभ अथवा यो समझो कि इस गृहवादी भाव से जीव का छुटकारा होना बहुत कठिन है दुनि इस पद में एक तकार लुप्त समझना चाहिए अतः तात्पर्य और उस से भी करने वाले शरीर का संबंध है क्योंकि अन्न भक्षण करने वाले अनेकों होने के कारण उर्धरेता बालक नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषों द्वारा खाए जाने पर वे पेट के भीतर ही नष्ट हो जाते हैं जिस समय काक तालीय न्याय से वे कभी वीरसेचन करने वाले पुरुषों द्वारा भक्षित किए जाते हैं उसी समय वीरसेचक रूपता को प्राप्त हुए उन जीवों को कर्मों के वृद्धि का लाभ होता है कथम जो जो यन्नमत्यनु हणम्यनुष्भि रेतसिक रेत सिक्च रेत सिंचत्युत सिंचुकाले जोशीति तदूज एव भवति रेतो रूपेन जोषि गर्भाशयन प्रविष्टो नुशी रेतसो सिगाकृति इति रेत शिघाकृतिभाज संभूत्यरा अेत शिघाकृतिर तथा पुषापुर जाये जायते न किस प्रकार होता है जो जो विरे से चक जीवों से युक्त अन्न भक्षण करता है और फिर ऋतुकाल में स्त्री में वीर सेचन करता है वह जीव तदूज अर्थात उसी के आकार का हो जाता है उसके अवयवों की आकृति की अधिकता होना ऐसा कहा जाता है इस प्रकार रूप से स्त्री के गर्भशय में प्रविष्ट हुआ जीव हो जाता है, क्योंकि तीर वीर सेचन करने वाले की आकृति से भावित होता है जैसा कि वीर पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज होता है इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है इसलिए तात्पर्य यह है कि वह वीर सेचन करने वाले की ही आकृति का हो जाता है इसी पुरुष से पुरुष और बैल से बैल के आकार वाला ही प्राणी होता है जाति की आकृति वाला नहीं होता, वा ही होता ही ही है, है। यह कथन ठीक ये पाप विहि घोर विहिवादिभाव प्रतिपद्यन्ते न तेसाम भाव तेजाम नानुना कस्मा कर्म हि त् विहिवादी देह उपातुभगनक्षंभ देह विनाशे यथा यहांत देहांतर नवम नव जलूका वक्रमते साज्ञा एवं सभी सभी जानम काम क्रामतीतराद्यप्यूपसंहृतकर्ण सन्तो देहांतर गच्छन्ति तथापि स्वप्नव देहांतर प्राप्ति निमित्त कर्मोदभावित वास्ना ज्ञानीन सविज्ञा एवं देहांतरम गति प्राण्ञात किंतु जो अनुषयी जीवों में भिन्न प्राणी अपने घोर पाप कर्मों के कारण चंद्रमंडल पर आरूढ़ हुए बिना ही, ही जवादी भाव को प्राप्त होते हैं मनुष्यादि भाव को प्राप्त नहीं होते उनका ब्रीहीजवादी भाव से निष्क्रमण होना बहुत कष्टप्रद नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उन्होंने कर्म के कारण ही जवादी देह प्राप्त किया है अतः उस उपभोग के निमित्त का क्षय होने पर ब्रीही आदि स्तंभ देह का नाश हो जाने के कारण वे जानबूझकर एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाने वाली जोग के समान अपने कर्मानुसार उपार्जित अन्य नवीन नवीन शरीर से विज्ञान युक्त रहकर ही संक्रमण करते हैं जैसा कि वह स्विज्ञान होता है और स्विज्ञान रहता हुआ ही अन्य शरीर में संक्रमण करता है इस अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है यद्यपि जीव इंद्रियों का उपसंहार हृदय में लय हो जाने पर ही देहांतर में जाते हैं तथापि इस श्रुति प्रमाण से वे स्वप्न के समान देहांतर की प्राप्ति के निमित्त भूतकर्म से उत्पन्न की हुई वासना के विज्ञान से सविज्ञान एवं हुए ही देहांतर को प्राप्त होते हैं तथा तथाचिरादिना च चमनम स्वप्न इवोद्भूत विज्ञान लब्धवृत्तिकर्मनवादानुशीना बृह्यादा सविज्ञानमे रेत सिज्ञो सिद्धे संबंध उपपद्य न ही बृहियादीलखंडनपेश इसी प्रकार उपासकों का अर्ची आदि मार्ग से और सकाम कर्मियों का धूम आदि मार्ग से जो गमन होता है वह भी स्वप्न के समान उद्भूत वासनात्मक विज्ञान से स्विज्ञान हुए जीवों का ही होता है क्योंकि वह गमन लब्धवृत्ति अथवा फल देने के लिए उन्मुख कर्म के कारण होता है किंतु व्रीही जवाद रूप से उत्पन्न हुए अनुसयी जीवों का जो वीरय का आधार करने वाले पुरुष अथवा स्त्री के देवों से संबंध होता है वह उनके सभी ज्ञान रहते हुए ही हो यह संभव नहीं है क्योंकि वृह आदि के काटने कूटने अथवा पीसने में सभी ज्ञान जीवों की स्थिति नहीं रह सकती नु चंद्रमंडला दप्यवरो तुल्य जलुकावस विज्ञान दुक्ता तथा सती घोरो नरका अनुभव इष्टापुरता प्राप्तो प्राप्त यद्राह्मणादी जन्म तथा च चत्यनर्थेष्टा पुरातासन वि प्राप्तम् साण्यम प्राप्त अनर्थान् अनर्थानुबंधिवाद शंका चंद्रमंडल से उतरने वाले जीवों का देहांतर गमन भी वैसा ही होने के कारण उनके भी जीवों के समान सविज्ञानता ही माननी चाहिए है। उचित है ऐसा होने पर इष्टपुर आदि कर्म करने वालों को चंद्रमंडल से लेकर जब तक ब्राह्मणादि जन्म की प्राप्ति होगी तब तक घोर नरक का अनुभव होना सिद्ध होगा ऐसी अवस्था में इष्टपुर आदि उपासना अनर्थ के लिए ही वीत मानी जाएगी और इस प्रकार वैदिक कर्म के अनर्थकारी होने के कारण श्रुति की अप्रमाणिकता सिद्ध होगी न पतन व विशेष संभवात देहा देहांतर प्रतिपिस्ोह कर्मणो लब्धवृत्ति कर्मणोभा विज्ञान स विज्ञानुम मारोहत इव फल जिघिक्षोह तथाचिरादिना गता स विज्ञान भवत धूम न तथा चंद्र मंडला दरु रुक्षताम वृक्षाग्र दीव पतताम सचेतन समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि वृक्ष पर चढ़ने और उससे गिरने के समान इन अवस्था अवस्थाओं में अंतर रहना संभव है एक देह से दूसरे के देह को प्राप्त कराने की इच्छा वाले कर्म लब्धवृति होने के कारण उन कर्मों द्वारा उत्पन्न किए हुए विज्ञान से उस जीव का सविज्ञान रहना उचित है हल देने लेने की इच्छा से वृक्ष पर चढ़ने वाले मनुष्य की जिस प्रकार सविज्ञानता संभव है इसी प्रकार अर्चुरादि मार्ग से जाने वाले तथा धुमादि मार्ग से चंद्रमंडल पर आरूढ़ होने वाले जीवों की भी अविज्ञानता संभव है किंतु इसी तरह वृक्षाब से गिरने वाले पुरुषों के समान चंद्रमंडल से गिरने वालों की सचेतनता संभव नहीं है यथा च वेदना यथ मुदादीता तदिख्यात वेदनासमूर्चित प्रतिब्धक स्वदेह ना देशन्देश नीयम विज्ञान शून्यता दृष्टा तथा मानुषादि प्रत्यवरुरुक्षताम चंद्रमंडलादेहावक्षक्षक्षक्षताग भोग निमित्तकर्म छया मृत्ता देहां देहा प्रतिबद्ध कम अतस्ते परेहबीजूता जातिवरदे संश्लिष्य प्रतिबद्ध करणतयानुद्भूत विज्ञान एवं जिस प्रकार के मुद्गरादि से आहत पुरुष जिनकी संपूर्ण इंद्रिया उनके आघातों की वेदना के कारण मूर्छित अथवा प्रतिबद्ध कुंठित हो गई है